शिव पुराण रुद्र संहिता सनत कुमार जी कहते हैं मणिवर भृगनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्तिष्टक सूत्र द्वारा शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारम्बार प्रणाम किया जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की तब शिवजी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक में गर्जन किसी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा उस समय शंकर जी के दाँतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी महादेव जी बोले विप्रवर कवे तुम मेरे पावन भक्त हो तात तुम्हारे इस उग्र तप से उत्तम आचरण से लिंग स्थापन जन्य पुण्य से लिंग की आराधना करने से चित्त का उपहार प्रदान करने से पवित्र अटल भाव से अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है तुम अपने इसी शरीर से मेरे उधर दली में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्री मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे महाशुचे मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा क्योंकि तुम पवित्र तब के निधि हो अतः तुम में उस विद्या तुम्हें जिस का प्रयोग करोगे वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा यह सर्वथा सत्य है तुम आकाश में अत्यंत दिप्तमान तारा रूप से स्थित हो गए तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर कर जाएगा तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे उनका सारा कार्य तुम्हारे दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा सुव्रत तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे सभी नंदा प्रतिपदा ष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जो लोग वर्ष पर्यंत व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से तारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो उन मनुष्यों में वीर की अधिकता होगी उनका वीर कभी निष्फल नहीं होगा हो नहीं है सभी बहुत सी विद्याओं के और सुख के भागी होंगे जो वरदान देकर महादेव उसी लिंग में क्षमा गए तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए व्यास जी जो शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी वह वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया अब और क्या सुनना चाहते हो